भगवान श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के रंग में रंगते हैं और हम युगल सरकार के रंग में रंगते हैं इसी तरह श्री सीता जी के रंग में राम जी रंगे राम जी के रंग में श्री सीता जी और श्री सीता राम जी के रंग में श्री हनुमान जी रंगे हुए हैं और जो भगवान की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है उसे लंका कभी प्रभावित नहीं कर सकती सोने की लंका प्रभावित नहीं कर सकती हाँ यह बात अलग है कि वह नगरी को देखकर आनंदित होता है पर प्रभावित नहीं होता श्री हनुमान जी आनंदित है सोचने लगे क्या करना चाहिए विचार यही किया अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार, रात में लंका में प्रवेश करूं और छोटा रूप बनाकर चलूं बड़ा अच्छा उदाहरण है देखो श्री हनुमान जी सोचते हैं रात में प्रवेश करूं लंका में रात में रात्रि में लंका में प्रवेश करूं छोटा रूप बनाकर और ऐसा विचार करके श्री हनुमान जी वैसे ही करते हैं समान रूप कपिधरी श्री हनुमान जी मच्छर के समान हो गए अच्छा बहुत लोग बिना ही सोचे समझे प्रश्न करते हैं एक सज्जन हमारे पास आए कहने लगे एक बात बताओ हमने का बोलो कहा हनुमान जी मच्छर बन गए हमने कहा वहां लिखा है समान बोला हाँ वही वही समान तो मच्छर ही जैसे तो हाँ। हमें एक शंका है हमने कहा बोलो कहा जब हनुमान जी मच्छर जैसे बन गए तो राम जी ने जो अंगूठी दी थी वो कहाँ गई अब मच्छर तो इतना था अंगूठी अरे हमने कहा अति संयुक्त थी अलंकार है काव्य है इसलिए ऐसे। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं इसका मतलब तुम जानते नहीं हो तो हमने कहा हम हाँ, नहीं हमें इतना ही पता है वैसे भगवान की मुद्रिका है छोटी बड़ी भी होती वो बोलती भी थी संदेश भी देती थी तो छोटी हो गई बड़ी बोले नहीं ये भी बात नहीं सीधी कहो कि हम नहीं जानते हमने कहा नहीं जानते बोले ये बात हुई अब हम और किसी से पूछें हमारे पास एक सज्जन रहते थे उन्होंने कहा कि महाराज आपने नहीं बताया हम बता दें ऐसे तो हमने कहा तुम क्या बताओगे बोले अभी देखो हो गया बोले सुनो महाराज से नहीं हम से पूछो क्या पूछ रहे थे कहा हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ गई तो वो आदमी बोला सुनो लंका में जितने थे हमारे तुम्हारे शरीर जितने तो थे नहीं वैसे भी कहावत लंका में सब बावन गज की रावण पहाड़ की तरह कुंभकर्ण पहाड़ की तरह तो पहाड़ जैसे शरीर जहाँ होंगे वहां इतनी छोटे छोटे मच्छर क्या कर पाते होंगे बोला हाँ ये बात भी सही है तो कहा जब पहाड़ जैसे शरीर तो मच्छर तो बिल्ली जितने बड़े होंगे ही कम से कम बोला हाँ इतने बड़े तो होंगे बोले तो फिर अंगूठी की कोई समस्या नहीं है फिर बोले हाँ ये बात सही है ये बिल्कुल ठीक बताया यह हनुमान जी का दैन्य है समुद्र पार जाकर भी हनुमान जी अपने को मच्छर समझते हैं इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद भी अभिमान का लेश नहीं वे अपने को मच्छर मसक समान रूप कपरी लंक चले उमिर नर हरी नरसिंह भगवान का स्मरण करके लंका की ओर चले छोटा सा रूप बनाकर और जैसे ही प्रवेश किया तो लंकनी नहीं कहां जा रहे हो मुझे भुला कर जा रहे हो जान से नहीं मरम सुट मोरा मेरा मरम नहीं जानते मैं तुम्हें खा जाऊंगी हनुमान जी ने सोचा पता नहीं किसका मुंह देख कर चले जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है हनुमान जी ने कहा तुम तो हमें क्यों खा जाओगी हम लड्डू पूड़ी सेव संतरा क्या है जो तुम खा जाओगे लंकड़ी बोली मैं ये सब थोड़ा ही खाती हूँ मोर आहार जहाँ लगी चोरा मेरे भोजन चोर हैं मैं चोरों को खाती हूँ हनुमान जी को लगा कि चोरों को खाती है तो सबसे पहले इसे रावण को ही खा लेना चाहिए लंका का सबसे बड़ा चोर वही है रेती है चोर और हम तो चोर का पता लगाने आए चोर का पता लगाने वाले को खा रही हो कहती मैं चोरों को खाती हूँ हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया मुट्ठी का एक और ये मुट्ठी का का अर्थ क्या है पांच उंगलियां अलग अलग तरह की छोटी बड़ी सबसे बड़ी ये उंगलियां लगी अंगूठा अलग और मुट्ठी का बन जाए तो सब इकट्ठे कितना बढ़िया संकेत है किसी अव्यवस्था को दूर करना हो तो सब संगठित हो जाए और लंकनी पर ऐसा प्रहार किया कि मरी नहीं रुधिर बमन लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी हो गई विरक्त भी भीतर जो राग का रक्त भरा था वो संत की चोट से बाहर आ गया सदगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट लंकनी बोली आज जैसा सत्संग कभी नहीं मिला तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव और उसने एक ही बात कही प्रवेश नगर कीज सब का हृदय राखी कौशल पूरा हृदय में राम जी को रखकर नगर में प्रवेश करके प्रत्येक कार्य करो अब लंका है सोने की एक सज्जन बोले लंका के सचमुच सोने की थी तो हमने कहा पढ़ा तो हम लोगों ने ऐसे ही है, सुना भी ऐसे ही है वो बोले हमें समझ में नहीं आता इतना सोना कहाँ से आया कि सोने के किवाड़ और सोने की छत और सोने की दीवार इतना सोना कहाँ से आया तो हमने कहा कि लंका तो सोने की थी वैसे सोने की नहीं थी तो ऐसे सोने की थी वहां तो छः छह महीने सोने वाले थे तो लंका तो सोने की थी कोई यगने की थी जब बात सही है लंका में सब सो रहे हनुमान जी जाग रहे हैं। क्योंकि यही जग जामिनी जागही योगी परमारथी प्रपंच वियोगी मोह निशा सब सोवनिहारा देख ही सपन अनेक प्रकारा मोह की नींद में सभी सोते हैं और संसार समुद्र के बीच में बसी हुई जिंदगी की लंका में सोने वाले सुनहरे सपने देखते हैं यही सोने की लंका है लेकिन योगी जन जागते हैं हनुमान जी जाग रहे हैं और जागने वाले ही भक्ति रूपी सीता जी की खोज करते हैं श्री हनुमान जी जागते हैं सब जगह ढूंढा श्री सीता जी नहीं मिली सवेरा हुआ आ ah. भवन एक भवन एक ऐसा भव्य भवन दिखाई दिया हरि मंदिर तना हुआ आज भी बड़े आलीशान मकान बनते हैं लोग बताते हैं ये रूम ये ड्राइंग रूम ये किचन रूम ये अटैच बाथरूम ये यही सब बताते हैं लेकिन हम लोग पूछते हैं इसमें राम रूम कहाँ है अरे महाराज बताना भूल गए पूजा के लिए भवन की भव्यता तब है जब उसमें भगवान का भी भवन हो अच्छा देखो हम लोग भगवान के भवन में रहते हैं ऐसा भाव रखें हमारे भवन में भगवान रहते हैं यानी भगवान के भवन में हम रहते हैं अच्छा आपको लगता होगा कभी कभी जब किसी भवन में हम लोग रहते हैं हमारा मकान बनाया बड़ा आलीशान बनाया कभी कभी मैं सोचता हूं कि उसी मकान में छिपकली रहती छत से बिल्कुल चिपकी हुई दीवार से चिपकी हुई और वो ऐसी आंखों से देखती है रहने वाले को ऐसे हमें लगता है कि शायद छिपकली भी सोचती होगी कि हमारे मकान में कौन आ गई ये रहने के लिए मकान तो का इतनी चिपकी हुई है कि उतने तो हम लोग नहीं चिपके तो जैसे छिपकली को भी लगता होगा कि हमारे घर में कोई आए हैं पर घर छिपकली का नहीं हो जाता चिपकने से इसी तरह बनाने से रहने से घर आपका नहीं हो जाता वह तो भगवान का ही है भगवान का रहेगा अच्छा वैसे देखा जाए तो श्वास भी अपनी नहीं है अपने लिए है शरीर अपने लिए है श्वास अपने लिए है अपनी नहीं है अच्छा श्वास अगर अपनी होती आपकी अपनी होती तो जब मन होता लेते नहीं मन होता नहीं लेते इतवार के दिन तो लेते ही नहीं आज छुट्टी का दिन है और कोई कहता सांस नहीं ले रहा हमारी सांस ले या ना ले तो श्वास भी किसी की है किसी ने दी है जिसकी श्वास उसी का संसार उसी का घर उसी का परिवार सब उसी का उसी का उसी का हरि मंदिर कहा भिन्न बना भगवान का मंदिर बना है याद आती रहे मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया देने वाले ने दिया वह भी दिया किस से मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया भगवान हरि मंदिर कहा भिन्न बना हनुमान जी बड़े आनंदित हुए हरि मंदिर तो बना और भवन है उस पर रामायुध अंकित गृह राम जी के धनुषवाण हनुमान जी को लगा यहाँ कहा सजन कर बासाह का निवास मन में हनुमान जी विचार करने लगे उसी समय विभीषण जी जागे और सज्जन कौन जो सवेरे सवेरे जागकर भगवान का नाम ले राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीना कितना बढ़िया संकेत है सवेरे जागकर भगवान का नाम लेने वाले सज्जन होते हैं आजकल हम सवेरे जागते कहा हैं जगा जाते हैं और वह भी च, चाय ना होती तो शायद जगाई भी न जाती चाय ना पानी चाय कितने बज गए आठ बजे अरे चाय पियो ऐसे तो जागते हैं ना राम राम ना श्याम श्याम ना सीता राम जाग। सवेरे जागने का बड़ा महत्व है एक सज्जन बोले आजकल के जमाने में आप ऐसी बात कहते हैं, आजकल क्या है सवेरे जब जागो तब ब्रह्म मुहूर्त है जब जागो तब उन दिनों ये मोबाइल फोन नहीं चले थे टेलीफोन बूथ जगह जगह बने हुए थे हमको एक फोन करना था रात को गए नौ बजे से साढ़े नौ बजे तक नंबर डायल किया लगे ही नहीं बार बार उसमें यही सूचना है इस रूट की सभी लाइनें बिजी हैं कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें अब कितनी देर बाद दुकानदार बोला लगेगा नहीं महाराज आप तो जाओ सवेरे आओ हम सात बजे तो वो चले ही जाएंगे बोले आप चार बजे आ जाओ हमारी दुकान तो यही है मकान भी यही है साढ़े चार बजे हम सवेरे पहुंच गए एक बार में ही नंबर डायल किया लग गया बात हो गई उसको पैसा दिया फिर हमने उससे पूछा कि रात को तो नहीं लग रहा था अभी लग गया बोला महाराज रात को लाइनें बिजी रहती है और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है उसी दिन हमें समझ में आया का आदमी दिन भर परेशान मकान दुकान बाजार ये वो शाम को वो अब उस समय क्या ध्यान करेगा लाइने बिजी है और रात भर सोकर सवेरे जग जाए चार बजे उस समय ऐसी लाइन क्लियर रहती है एक बार में ही नंबर लग जाता है भगवान का ध्यान करके जो काल करे सो आज कर ले जो आज करे सो अब कर ले चिड़िया जब खेत को चुग जाए फिर पछता ये क्या होवत है उठ जाग मुसाफिर और भई अब रेन कहाँ जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर हो रई अब रेन कहाँ तो सोवत है उठ जाग साफ्र भर पै अब तू सोवत हो अपने प्रभु से तू ध्यान लगा यह प्रभु से तू ध्यान लगा यह प्रीति करण की रीत नहीं। प्रीत करन की रीत नहीं यह प्रीति करण की प्रीत नहीं प्रभु जागत उठ मुसाफिर अब तो सोवत है जाग। हनुमान उठ जा विभीषण जी को देखकर आनंदित हुए राम राम करने विप्र रूप धरी वचन सुनाए विभीषण जी ने आकर प्रणाम किया और उनको सुगंधि राम जी किया की आ गई कि तुम राम दीन अनुरागी दीनानुरागी श्री राम जी हैं आप संत हैं भक्त हैं राम जी का नाम सुनते ही हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम राम जी की कथा सुनाई अपना नाम और कितना अद्भुत राम जी की कथा पहले अपना नाम बाद में मानो संकेत यह है कि कथा के पीछे ही तो अपना नाम है हमारे नाम के पीछे कथा नहीं है कथा के पीछे हमारा नाम है कथा के कारण हमारा नाम है देखो दो तरह की बात हो सकती है भगवत कथा का प्रचार प्रसार पहले लोग समझते थे हम माध्यम है ईश्वर के प्रचार के लिए हम माध्यम है भगवान की कथा के प्रचार के लिए आज व्यक्ति ने भगवान की कथा को माध्यम बना लिया है अपने प्रचार के लिए कथा वही है कितने नाम जुड़ेंगे इस कथा से कथा के कारण हमारा नाम है हमारे नाम के कारण कथा नहीं है तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम विभीषण जी ने याद कर लिया, बड़ा सुंदर नाम है अब मोहिभा भरोसा हनुमंता हनुमान जी बोले लेना नहीं बड़ा बुरा फल है प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ता न मिलई आहारा एक सज्जन हमसे बोले क्या सचमुच हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेने से भोजन नहीं मिलता हमने कहा हमसे क्या पूछते हो लेकर देख लेना पता लग जाएगा लेकर देख लेना पता लग जाएगा ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के नाम से भोजन न मिलता हो हम जैसे आदमी को तो हनुमान जी के नाम से भोजन मिलता है हम तो हनुमान जी का ही नाम लेते भोजन मिलता है अरे यह उनका देन है उन्होंने अपने नाम के पीछे भाई जोड़ दिया ताकि लोग भगवान का नाम लें हमारा नाम नहीं विभीषण जी ने कहा हनुमान जी क्या हम पर कभी भगवान की कृपा होगी श्री हनुमान जी ने कहा हम तो सोचते थे कि हमें देखकर यह प्रश्न कोई नहीं करेगा हमें देखकर कोई यह प्रश्न नहीं करेगा क्यों जब इस वानर पर कृपा हो गई तो क्या इस मनुष्य पर कृपा नहीं होगी कहा उ, कवन में परम कुलीना मैं कौन सा कुलीनू कभी वानर चंचल सब विधि हीना कभी चंचल सब ही विधि हीना और ऐसे अधम को भी असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर की कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर भगवान के गुणों का स्मरण करके दोनों सजल विलोचन हो जाते हैं ऐसे करुणा धनी श्री राम जी धन्य है धन्य, है, धन्य है। विभीषण जी ने अपनी समस्या बताई हनुमान जी ने समाधान हनुमान जी ने यही कहा कि विभीषण जी एक कमी तुम्हारे जीवन में एक कमी मेरे जीवन में आपको तो भगवान मिल गए हनुमान जी हनुमान जी ने कहा हाँ हमें प्रभु राम जी मिल गए लेकिन जानकी माता का दर्शन नहीं हुआ और विभीषण तुम्हें जानकी माता का दर्शन हो गया लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हुआ तुम हमें जानकी माता का दर्शन करा दो तो हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे विभीषण जी ने कहा युक्ति हाँ युक्ति सही तुम हमारे साथ मत चलो हमें पहुँचा दो हम भी तुम्हें साथ नहीं चल ले चलेंगे पर बुला लेंगे इस तरह हनुमान जी ने विभीषण जी से वार्ता की और भगवान के गुणों का स्मरण किया और यही कहा संसारा संसारा सील सने शील और इसने का निर्वाह करने वाला होगा ऐसा श्री हनुमान जी स्मरण करते हैं विभीषण जी स्मरण करते हैं और दोनों भक्त विराजमान हैं कथा को यही चर्चा को यही विराम भगवान श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम आप सब के प्रति सादर प्रणाम नाम संकीर्तन बड़े तो सामने कथा का कब राव रा सीताराम राम सीता Ram Ram Sita Ram Ravana Ram Sita Ram Ram Ram Sita Ram Ram, Ram तू ही पिता है तू ही माता, तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम।